ोग्योपनिषद सतिवदती सोहम भगवन अतिवदानी सत्यम ते विजिज्ञासीव्य सत्यम भगवि जिज्ञा से इति वही अतिवादी होता है जो सत्य के आधार से अतिवादी होता है हे भगवन मैं सत्यवाद से अतिवादी होना चाहता हूँ इसलिए सत्य को ही जानने की इच्छा करें भगवान मैं सत्य जानना चाहता हूँ यदा वै विजाती अथ सत्यम वदती वदति सत्यम एव विजान वदति वहती विज्ञानते विजिज्ञासीव्यमी विज्ञान भगवो इति साधक जब सत्य जानता है तब सत्य बोलता है सत्य न जानने वाला सत्य नहीं बोलता सत्य जानने वाला ही सत्य बोल सकता है इसलिए विज्ञान ही अर्थात जानना ही जानने की इच्छा करें। भगवान मैं विज्ञान जानना चाहता हूँ जदा वई मनुत अथ विवा भी जानाती मतव विजाती मतिष्व विजिज्ञास तवयती मति भगवो विजिज्ञासेती साधक जब मनन करता है तब जानता है अर्थात ज्ञान होता है मनन किए बिना जानता नहीं मनन करके ही ज्ञान होता है इसलिए मनन ही जानने की इच्छा करे भगवन मैं मनन जानना चाहता हूँ जदा वै श्रद्धा ते अथ मनुते ना मनुते मनुते श्रद्धद मनुते श्रद्धाविज्ञासी तवती श्रद्धा भगवो इति साधक जब श्रद्धा रखता है तभी मनन करता है श्रद्धाहीन मनन नहीं करता श्रद्धावान ही मनन करता है इसलिए श्रद्धा को ही जानने की इच्छा करें भगवान मैं श्रद्धा जानना चाहता हूँ यदा वे निस्तिष्ठती असश्रद्धा ती नानी तिष्ठ श्रद्धा नितिष्ठ श्रद्धा ती निष्ठावि जिज्ञासिति निष्ठा भगवो इति साधक जब निष्ठा रखता है तभी श्रद्धा रखता है निष्ठाहीन श्रद्धा नहीं रखता निष्ठावान ही श्रद्धा रखता है इसलिए निष्ठा ही जानने की इच्छा करें भगवान मैं निष्ठा जानना चाहता हूँ यदा वै कौतीथ निषति नृतिस्विज्ञासी तयती कृति भगवो इति साधक जब कृति करता है तब निष्ठा रखता है बिना कृति निष्ठा बनती नहीं कृति करके ही साधक निष्ठा युक्त बनता है इसलिए कृति ही जानने की इच्छा कृति की जानने की इच्छा करे भगवान मैं कृति जानने की इच्छा करता हूँ जरा वही सुखम लभते तथ करोति जरा वई सुखम लभते अथ करोति ना सुख लब्धा करोती सुखमेव लब्धा करोती सुखम ते देविजिज्ञासखम भगवो इति जब सुख मिलता है तब मनुष्य कृति करता है बिना सुख मिले कृति नहीं करता सुख होने पर ही करता है इसलिए सुख जानने की इच्छा करे भगवन मैं सुख जानना चाहता हूँ य भूम नालपे नापे सुखमस्थ भूम सुखम भूमा तेव विजिज्ञासीव्यम भूमान भगवो इति जो भूमा विशाल वह सुख अल्प में सुख नहीं होता भूमा यही सुख भूमा जाने भगवन् मैं भूमा जानना चाहता हूँ भूम महिमा य्यत पश्यती न्यशोती न्यजाती भूमा अथि यश्यति अतृणती अद्जाति तद्पम यो मयी वै भूमा तदमृत अथि यदम तत्मृत्यम स भगव कस्म इति से महिमंडे याना या महिमडे ते जब दूसरा कुछ दिखता नहीं दूसरा कुछ सुना नहीं जाता दूसरा कुछ जाना नहीं जाता उसका नाम भूमा फुट नोट भूमा यहाँ परमेश्वर का नाम है जब दूसरा दिखता है दूसरा सुनाई देता है दूसरा जाना जाता है उसका नाम अल्प जो भूमा वही अमूल्य जो अल्प वही मर्त्य भगवन व भूमा किसमें प्रतिष्ठित है अपनी महिमा में अथवा अपनी महिमा में भी नहीं गोवस्वी महिमेक्षते हस्तिरण्यम दास भार्यम श्रोत्राण्तना ना हमेव ब्रवी ब्रवी में होवाच अन्यस्मिन प्रतिष्ठित इस्लोक में गाय बैल अश्व हाथी सोना दास भार्या, खेत घर वह महिमा है ऐसा कहते हैं परंतु मैं वैसा नहीं कहता रे नहीं कहता क्योंकि अन्य अन्य में प्रतिष्ठित रहता है सव अधस्ता स उपरिष्टा स पश्चा स पुरस्ता स दक्षिणत स उत्तरत सवर्वि वही नीचे वही ऊपर वही पीछे वही आगे वही ओर वही बाई ओर वही यह सब है ये अथात अहंकारादेश अहमे अहस्ता अहम उपरिष्टा अहम पश्चात अहम पुरस्ता अहम दक्षिणत अहम उत्तरतः अहमे इदम सर्वित अब वही अहम की भाषा में मैं ही नीचे हूँ मैं ही ऊपर हूँ मैं ही पीछे हूँ मैं ही आगे हूँ मैं ही दाई ओर हूँ मैं, मैं ही बाई ओर हूँ नि वो अर्थात्स आत्म्वस्ता आत्मापरिष्टा आत्मा पश्चात आत्मा दक्षिणत आत्मा आत्मा आत्मा आत्म इदं सर्वमिति अब वही आत्मा की भाषा में आत्मा ही नीचे आत्मा ही ऊपर आत्मा ही पीछे आत्मा ही आगे आत्मा ही दाई ओर आत्मा ही बाई ओर है आत्मा ही यह सब है सवा ऐसा एवं पश्यनो एवं मनवाड़ एवं बेजानन आत्मरति आत्मक्रीड़ आत्मान तस्य तु लोकसु कामचारोती अथ ये अन् विदु अन्यजान सय्य लोका तुम भवति वही यह ऐसा देखने वाला ऐसा चिंतन करने वाला ऐसा जानने वाला आत्मा में रमने वाला आत्मा में खेलने वाला आत्मा में आनंद अनुभव करने वाला वह स्वतंत्र होता है उसका सब लोकों में यथेक्ष संचार होता है जो इससे आत्मा से अलग जानते हैं वे परतंत्र होते हैं वे क्षय पाने वालों वाले लोगों को जाते हैं सब लोकों में उनका यथेक्ष संचार नहीं होता तद स श्लोक सा एक पंचधा सप्तः नवधन एक स्मृत शतच दस च एक सहसाणी च विंशति उसका यह श्लोक है वह एक होता है वह त्रिविध होता है पाँच सात नौ ग्यारह प्रकार का होता है अरे वह बीस हजार एक सौ ग्यारह प्रकार का होता है आहारशुद्ध सृद्धि सत्शुद्ध ध्रुवा स्मृतिम्भे सर्वग्रंथीना तस्म मृतकषाया तमसस्पार बर्शति भगवान्कुम तम स्क इचक्षति ण शुद्ध होता है आहार होने पर अंत्ख सत्व शुद्ध हुआ कि निश्चल स्मृति प्राप्त होती है स्मृति लाभ होने पर सब ग्रंथियों का नाश होता है राग द्वेश दोषयुक्त मुक्त उस नारद को भगवान शरद कुमार ने तम के अविद्या के पार रहा हुआ आत्मतत्व दिखाया इसलिए उनको स्कंद यानी अविद्या का स्कंदन करने वाला नाश करने वाला ऐसा कहते हैं स्कंद ऐसा कहते हैं